ایک وقت کا قصہ ہے پیراڈونیا کی عظیم سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تا بادشاہ ماکز سیبوں کے اس کے لگاؤ کے مطابق سلطنت کا ہر انسان جانتا تھا پورا دن وہ صرف سیب کھاتا تھا اور یہاں تک کی وہ ان سیبوں کو اپنی پیاری بیٹی شہزادی الما سے بھی نہیں باٹتا تھا تم جانتی ہو تم میرے لیے بہت عزیز ہو पर सेबों के लिए मेरी मोहब्बत सबको पछाड़ देती है। हम्म, ये सही नहीं है अब्बा। मैं आपसे सिर्फ एक निवाला ही तो मांग रही हूँ। मेरी प्यारी, अगर मैं चाहूं, तो भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानती हो क्यों? मेरे पास ये हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। आपके साथ ये हुआ है क्योंकि एक बूढ़े फकीर ने आपके बाग के सब दरख्तों पर बद्दुआ नाजिल की है और उससे जो कोई भी सेब खाएगा उसे जमीन के नीचे खींच लिया जाएगा हां मैं ये बात लाख बार सुन चुकी हूँ ओ अच्छा है पर अब्बा जान मुझे शांति से मेरे सेब खाने दो चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं ए दोपहर में जब बादशाह दिन में आराम करने गया, शेरजादी अलमा अपना सुनहरा तालियां बजाने वाला खिलौना बाहर लाई और उसे बाग के पास ले गई जहां पहरेदार खड़े थे। खुद को छिपाकर उसने खिलौना नीचे रखा। फौरन उसने तालियां बजानी शुरू कर दी और वो पहरेदारों के पास जा रहा था। पर शेरज اور جب شہزادی آلمہ نے اوپر دیکھا، اس نے دیکھا ایک شخص شہزادے کے لباس میں تھا اور وہ ایک تاج بھی پہلی تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ وہ شہزادہ مائٹی ہی تھا، جو نکاح میں اس کا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ شہزادی آلمہ فوراً واپس محل میں دوڑی گئی۔ اس دن بعد میں جب باشا ماکس اور شہزادہ مائٹی دربار میں بات چیت کر رہے تھے، خادی مونی شہزادی آلمہ کو پیش کیا۔ ओ देखो वो रही मेरी बेटी अलमा रेस्ट एंड सल्तनत के शहजादे माइटी से मिलो कैसी हो शहजादी अलमा मैं मैं ठीक हूँ. पूछने के लिए शुक्रिया वाह लगता है तुम दोनों में खूब जमेगी अलमा तुम शहजादे माइटी को ले जाकर अपनी सल्तनत क्यों नहीं दिखाती यकीनन अब्बा जब शहजादी और शहजादा महल से बाहर आए और बाग की तरफ बढ़ चले तो उसने पूछा, तो वो तुम्हें शहजादा माइटी क्यों बुलाते हैं? अ वो इसलिए कि मैं पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर शहजादा हूँ। मैंने ड्रैगन्स को जेल में डाला है, शेरों को अपने आगे सजधा कराया है और भालुओं की एक पूरी फौ या खुदा ये शख्स तो अपने मुंह मियाँ मिठू है ओ ऐसा है क्या तब तो मैं सबसे बहादुर शहजादी होंगी जो तुम्हारी मौजूदगी में खड़ी है क्योंकि तुम इतने बहादुर हो और निकाह के लिए मेरा हाथ मांगने आए हो मैं तुमसे एक एहसान चाहूँगी इससे पहले कि हम निकाह करें पूछो जो पूछना है क्या तु मेरी बस यही ख्वाहिश है कि उनमें से एक درخت का एक सेब खाऊं क्या तुम मुझ पर इतना रहम करोगे कि मेरे लिए तोड़ लाओ क्या बस इतना ही आ, हा, हा, हा, मैं तुम्हारे लिए सेब लाऊंगा आओ जब शहजाद और शहजादी पहरेदारों तक गए नेक्सस ने उन्हें रोका शहजादी इस जगह पर बादशाह के हुक्म के मुताबिक पाबंदी है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? इस पर नेक्सस ने अपना टोप उतारा और शहजादे माइटी की आँखों में सीधे देखा। शहजादी आलमा ये देखकर हैरत में पड़ गई कि वो कितना खूबसूरत दिखता था। या खुदा, यहीं पर तो एक जनाब माइटी मौजूद हैं। हुजूर दर تم तुम خادم، تمہاری تو اب خیر نہیں تب شہزادی آلمہ نے دخل دیا شہزاد مائٹی، اسے جانے دیجئے میرے خیال سے تو یہ سیب کھانے کی میری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اس کا نیکسس پر بہت اثر پڑا جسے یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ شرارتی شہزادی بس دکھاوا کر رہی ہے او میری شہزادی، ایسا مت کہیے मैं बादशाह को नाराज नहीं करना चाहता पर उन्हें कभी मालूम नहीं पड़ेगा शहजादे माइटी को जल्दी से एक सेब तोड़ लेने दीजिए और हम अपने रास्ते चले जाएंगे नेक्सस ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया ठीक है बस एक सेब क्या यह इतना प्यारा नहीं है जब नेक्सस हिला शेहजादा माइटी درخت के पास गया और एक सेब तोड़ा जो बहुत नीचे लटका हुआ था जैसे ही शहजादी को सेब दिया गया उसने उससे एक निवाला खाया और उसे बहुत लजीज लगा न, मैंने इससे लजीज फल कभी नहीं खाया अचानक जमीन के नीचे से एक ड्रैगन नुमाया हुआ शैख़ज़ादी आल्मा को पकड़ा और अंदर चला गया। शैख़ज़ादा माइटी काम में लगा और नेक्सस शक्ति में खड़ा रहा। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि पहरेदारों में किसी को भी जिसमें नेक्सस भी शामिल था, रदे अमल का वक्त नहीं मिला। तभी बाश्या बाग की तरफ़ दौड़ता हुआ आया और जैसे ही उसने मेरी बेटी कहां है? शहजादे माईटी ने बादशाह को सब कुछ समझाया जो अब नेक्सस पर बहुत नाराज हो गया। नेक्सस तुमने उसे वो सेब खाने क्यों दिया? मेरे बादशाह मुझे माफ कीजिए। शहजादी बहुत परेशान थी और वो बस एक सेब का ही निवाला खाना चाहती थीं। आह मुझे बुरा लगा। تم احمق؟ کیا تم سوچتے ہو کہ اتنے سالوں سے نہ کہنا میرے لیے مشکل نہیں تھا اس باگ پر بددعا نازل ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور اس بوڑھے فقیر نے بہت عرصہ پہلے مجھے بددعا دی تھی جب میں اس کے جنگل میں شکار کرنے گیا تھا میں نے غلطی سے اس کے سیبوں کی تشتری پر پاؤ رکھ دیا اور اس نے مجھے بددعا دی کہ مجھے اپنی باقی کی زندگی سیب ہی کھانے ہوں گے ورنہ میری ریعایا کے لوگوں پر قہر برپے گا और ड्रैगन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और अगर कोई और इस बाग का सेब खाता है फिर ड्रैगन आएगा और उसे उठा कर ले जाएगा नेक्सस को अपने फैसले पर पछतावा हुआ कि उसने शहजादी को सेब खाने दिया क्या उन्हें वापस लाने का कोई तरीका है या फकीर की बद्दुआ खारिज करने का ये बद्दुआ तो खारिज नहीं की जा सकती, ना ही جب تک کی فقیر خود ایسا نہ करे اور میں کبھی भी उसके کے جنگل میں قدم نہیں رکھ سکتا पूरी پوری سلطنت हो ہو मेरे बादशाह मेहरबानी करके मुझे एक मौका ایک موقع में میں جنگل میں جاؤں گا اور اسے واپس لے کر آنگا ٹھیک ہے پر اپنے ساتھ شہزاد مائٹی کو لے جاؤ وہ بہت بہدور شخص ہے اصل میں میں سوچ رہا मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ वहाँ अकेले जाने का और इस तरह वो अपने घुटनों पर निकल पड़े बिना सिपाहियों के क्योंकि वो फकीर को और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते थे उन्होंने कई दिनों तक सवारी की और आखिर में वो जंगल में एक जगह पर आए जहां वो फकीर रहता था वो अपने घोड़ों से उतरे और आहिस्ता आहिस्ता सदैव कदमों से चल कर गए ताकि जरा भी आवाज न आए। फकीर एक गार के बाहर बैठा था और वो ध्यान में मगन था। नेक्सस और शाहज़ादा माइटी चुपचाप पंजों पर चल कर फकीर के पास से गुजरे और गार के अंदर गए। अंदर घूर अंधेरा था और सिर्फ उनकी आंखें ही देखी जा सकती थी दोनों शख्स चलते रहे और आखिर में वो एक जगह पर पहुंचे जहां आखिरकार वो रोशनी देख सके। जब वो रोशनी के करीब पहुंचे उन्होंने देखा कि शाहजादी आलमालिपटी हुई बड़ी है जबकि ड्रैगन सोया हुआ है। आ, देखो, वहां है वो। श्ष। श्ष। पर बहु क्योंकि ड्रैगन ने अपनी जलती हुई आंखें खोली और ऊपर देखा। दो आदमियों को देखकर वो जोर से दहाड़ा। भागो, वरना वो शहजादी को नुकसान पहुंचाएगा। दोनों भागे जितना तेजी से हो सका। जब वो गार से बाहर निकलकर आए, दोनों करीबी झाड़ी से बचकर निकले। जब वे घार से बाहर दूर पहुंच गए, � कांपते हुए शहजादे माईटी ने रोटी का एक टुकड़ा निकाला। उह, मत करना पर मैं भूखा हूँ और तुम्हें भी खाना चाहिए। हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। नेक्सस ने सिर हिलाया और शहजादे माईटी ने रोटी का एक टुकड़ा नेक्सस को दिया। तब जब वह खुद के लिए एक निकालने वाला था तुम कौन हो? भीख रिबत करो। मैं बस एक एल्फ हूँ। मेरा नाम है एल्फान्जु और मैं बहुत ही भूखा हूँ। हुजूर, क्या मैं रोटी का टुकड़ा खा सकता हूँ? नेक्सस ने उसे रोटी दे दी, पर एल्फान्जो ने उसे गिरने दिया। रहम दिल हुसूर, मेहरबानी करके इसे उठाइए और मुझे दोबारा दीजिए। तुम इसे खुद क्यों नहीं उठा लेते हो? अगर तुम अपने रोज की रोटी के लिए भी इतनी तकलीफ नहीं उठा सकते हो, तो फिर इसे खाने का कोई हक नहीं है तुम्हें। समझे तुम? जैसे ही उसने ये कहा, एल्फ एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। नेक्सस और शहजादा माइटी हैरतज़दा हो गए। ओह बहुत ब बहुत साल पहले मेरे मामा जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं उन्होंने मुझ पर और मेरी बीवी पर एक बददुआ नाज़िल की और इस तरह मुझे एक एल्ब बना दिया और मेरी बीवी को ड्रगन बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ उन्होंने बददुआ को पलटने की कोशिश की हमें दुनिया का सबसे मीठा सेब खिलाकर पर तब ही एक बादशाह जो यहां शिकार खेलने बाहर आया था उसने तश्तरी पर पांव रख दिया और उन्हें नापाक कर दिया वह होगा हमारा बेचारा बादशाह पर मुझे बताओ अब ये बद्दुआ कैसे खारिज होगी? खैर, उसने अपने जादुई बुलबुले में देखा और ये ऐलान किया कि एक दिन आएगा जब एक बहादुर सिपाही एक एल्फ पर रहम करने से इंकार करेगा, तब ही ये बद्दुआ खारिज होगी और मैं अपने आम इंसानी वजूद में आ जाऊँगा। पर, पर क्या? پر میری بیوی بی کی بددوہ خارج کرنے کے لیے تمہیں اس کے ڈراغن وجود کے سامنے اپنی قربانی دینی ہوگی اور مجھے معاف کرنا بس یہی ایک طریقہ ہے شہزادی کو آزاد کرنے کا میں تیار ہوں اپنے بادشاہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو نیکسس اغار کے اندر گیا اس کے قدموں کی آہر سن کر ڈراغن جاگ گیا وہ زور سے دہڑا नेक्सस उसके सामने आया। तब ही शहजादी आल्मा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखें खोली. नेक्सस ने शहजादी को जागते हुए नहीं देखा था और उसने ड्रैगन से कहा, मैं तुम्हारे सामने अपनी कुर्बानी देने के लिए आया हूँ, ताकि तुम अपने इंसानी वजूद में वापस तब्दील हो सको और शहजादी आल्म اچانک وہاں روشنی کی चिंगारियां چمکی نیکسس نے نی اوپر دیکھا اور देखा کہ ड्रैगन غائب تھا اور اس کے سامنے کھڑی تھی ایک خوبصورت خاتون شہزادی के کے ساتھ شہزادی آلمہ خدا کا شکر ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں شہزادی آلمہ نیکسس کی طرف دوڑی گئی اور اسے گلے لگایا آو نیکسس میں تم سے محبت کرتی ہوں تب ہی شہزادہ مائٹی فینزو اور فقیر دورتے ہوئے اندر آئے اور دیکھا کہ ڈراغن غائب تھا فینزو کی بیوی ولینا اس کی طرف دوڑی گئی اور اسے کس کر گلے لگایا شہزادہ مائٹی نے اس بیچ محسوس کیا کہ شہزادی آلمہ نیکسس سے محبت کرتی ہے اس سے نہیں وہ مسکر آیا کیونکہ اس می کوئی اعتراض نہیں تھا ایر میں نے اس دل جیتنے کے لیے کچھ نہیں کیا वो मुझसे कहीं ज्यादा काबिल है। पकिर ने उन सब को दुआ दी। शहजादे माइटी ने शहजादी आलमा और नेक्सस को अलविदा कहा। तुम दोनों में मुझे अपना जिगरी दोस्त मिल गया है। जब तक हम फिर से ना मिलें। ये कहकर वो चला गया। नेक्सस और शहजादी आलमा वापस सल्तनत में लौटे। اور بازشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک بہت شاندار نکاح کا اعلان کیا اور جلدی ہی شہزادی آلمہ اور نیکسس کا نکاح ہو گیا۔ سیبوں کی باغ پر اب بددعا نہیں تھی اور وہ سلطنت کی سبی شہریوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اور جہاں تک بازشاہ ماکس کا سوال ہے خیر اس نے آم کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جی بھر کر کھایا۔